तथा अस्त्रेता अषंगश संयोज्य द्वांश्या मंत्र अंति तथा चृह्यसूत्रे चितंचस्वाहे तयदशमंत्रूता अठादशमंत्र राष्ट्रभूत द्वांशति संख्या अकलनया अपंचाशत्ख्या मंत्री षट्पंचाशदाहुत कथय भूस्वास्वस्वा संयोज्य ष्पंचाशदूत ज्ञाएं अपरह अर्मीमांसाबी विचार भाष्ये आनीत कर्मण त्र होतव्याल कर्म रिछन जेसम्यक मंत्रक अभ्याता मंत्री होमकु मं लौकि लौकिक रिचन किन होमा कर्मति प्रश्न लौकिकी वृद्धि एक होमा कर्मति कि प्रश्न अय पूर्वपक्ष येन कर्मणा ईर्सेदित्युक्तत्वात् कर्मपदेन कर्मसामान्यस्य ग्रहणात् न वैदिकं कर्मैव अपि तु लौकिक लौकिकङ्कर्मापि ग्रहीतुं शक्यं तस्मात् यत् यत्किञ्चित् कर्म अनुतिष्ठन्नपि एतैः हवनं कर्तुमर्हति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते ब्रूमः न कुतः येन कर्मणेऽर्थे तत्र होतव्याः इत्यस्ति होतव्याः इति श्रवणात् होमश्च यत्र हुधातुना आहवनीयशब्दः निष्पद्यते आहवनीये एव होमः क्रियते आहवनीये एव हवनस्य उक्तत्वात् लौकिक् लौकिकेषु कर्मसु आहवनीयस्य अभावात् तत्र होतव्याः इति होतव्यपदश्रवण होतव्यपदसान्निध्येन येन कर्मणा इति कर्मपदेन वैदिकं कर्मैव गृह्यते इति निष्कर्षः कृतः तत्र पुनः पूर्वपक्षः कृतः यदि होतव्या इत्यत्र हुधातु श्रवणेन तत्साहचर्यात् कर्म कर्मणा इत्यत्र कर्मपदेन यदि वैदिकङ्कर्मैव गृह्यते तर्हि गृह्यसूत्रेषु यत्र गृह्याग्निरस्ति तत्र आह्वनीयाग्नेरभावात् गृह्याग्निरस्ति इति त्र कथम एतत्कर्म सबद्यत्म स्रवेण जयादम कई्येती कश्चि ब्रूयाद आहवनीय चेत तक गृह्यसूत्रे जयाद्वाद जयाद्यगा यदेश प्रधान जयाद प्रतिपद्यते दर्शना गृह्यादि तमे अग्नि आहवनीय पिह्य होम कर्तव्य तस्मा पितृयज्ञ ब्राह्मणस्त आहवनीयाथे इुच्य यथा ब्राह्मणमे आहवनीय मा हव प्रक्षेपे ब्राह्मणमेव आहवनीय मावा योजनावृत्तिरस्थियों की तथा गृह्यानाव आहवनीय जयादि प्रतिपद्यते भावया जयाद प्रतिप्यते वचना त्र होम कर्म युज्य ईर्से त्र होतव्या होतवप्व्यहारेण कर्मपदे वैदिक कर्म इव गृह्य न लौकलौक निष्कर्ष तथा जयसंका राष्ट्रभूतका अभ्याता मंत्रण सागस्त कर्मणे से तोतव्याशेषण तो स्पर्धम हेतव्याभतस्त राष्ट्रका होतव्या त्रोता श्रोत तत्त सूत्रुसारेण तंत्रण तनियग गृह्ये विनियोगे से इत्येते विशेषाः अत्र